श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनतीस सिद्धों की दृष्टि में ईश्वर ही करता है श्री राम के हाँ यह एक तरह की बात है ऐहिक इच्छाएं रखने वालों के लिए परंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है उन्हें यह बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य हैं और सब असत्य अनित्य उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र करता है और सब अकर्ता है जिन्हें चैतन्य हुआ है उनके पैर बेताल नहीं पड़ते उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि जो कर्म वे करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है परंतु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूँ मैं तो उनका दास हूँ मैं यंत्र हूँ वे यंत्री हैं वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ जैसा कहलाते हैं वैसा ही कहता हूँ जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूँ जिन्हें चैतन्य हुआ है वे पाप पुण्य के पार चले गए हैं वे देखते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं कहीं एक मठ था मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा है साधु बड़े दयालु थे बीच में पढ़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया जमींदार उस समय मारे गुस्से के आग बबूला हो रहा था उसने दिल का सारा बुखार महात्मा जी पर ही उतारा उन्हें इतना पीटा कि वे बड़े देर तक बेहोश पड़े रहे किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा मठ के साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े हैं तब उन्होंने उन्हें उठाकर मठ मिलाया और एक कमरे में सुला दिया साधु बेहोश थे चारों ओर से लोग उन्हें घेरे दुखित भाव से बैठे थे कोई कोई पंखा झल रहे थे एक ने कहा मुंह में जरा दूध डालकर तो देखो मुंह में दूध डालने पर उन्हें होश आया आंखें खोलकर कर ताकने लगा किसी ने कहा अब यह देखना चाहिए कि इन्हें इतना ज्ञान है या नहीं कि आदमी पहचान सके यह कहकर उसने ऊँची आवाज़ लगा पूछा क्यों महाराज आपको दूध कौन पिला रहा है साधु ने धीमे स्वर से कहा भाई जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती मरिलाल जी हाँ पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है भास्करानंद के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थी श्री राम वे किसी मकान में रहते हैं मणिलाल जी हाँ एक आदमी के मकान में रहते हैं श्री राम कृष्ण उम्र क्या है मणिलाल पचपन की होगी श्री राम कृष्ण कुछ और भी बातें हुई मणिलाल मैंने पूछा भक्ति कैसे हो उन्होंने बतलाया नाम जपो राम राम कहो श्री राम कृष्ण यह बड़ी अच्छी बात है